हवा महल दोस्तों हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं श्रीनिवास जोशी का लिखा प्रसन बस स्टॉप निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर आ, आ, आ, कब से सुन आ, रहा हूँ क्या कर रहा है बस इस स्टॉप के खम्भे का बोझ बहुत है भैया बड़ा नाटक करता है रे तू चल खतम तो। चल तो रहा हूँ मुकादम जी अरे भाई तो फिर बीच बीच में अरियल टट्टू की तरह रुकता क्यों है आ, सांस फूल जाती है इसलिए रुक जाता हूँ इतना बोझा है क्या इस बस स्टॉप के खम्बे आप इसे उठाकर चार कदम चलकर कर दिखाओ मुकादम जी तब जानू ओ, मगर नामा, तू ये बस नॉप का खम्बा पहली बार उठा रहा है क्या नहीं मालिक ये खम्बे उठाते उठाते ही मेरी उम्र कटी जिंदगी में और किया ही क्या है अफसरों के नखरे और इन खंबों का बोझ ही तो उठाया है मैंने अरे भाई तो अब क्या हो गया अरे अब अपन बूढ़ा हो गया मुकादम जी इन झुके हुए कंधों पर अब ये स्टॉप के खम्भे ठीक से बैठते नहीं किसी जमाने में मैं खंबे और मुर्दे गाड़ने में एक्सपर्ट था अच्छा, अच्छा। उठाया खम्बा और गाड़ा उठाया मुर्दा और गाड़ा <laughs> सच कह रहा हूँ मुकादम जी इस शहर के बस स्टॉप के आधे खम्भे तो मेरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कदम उठा चवास लग रही है हाँ, आपकी कसम मुकादम जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली तो क्या मतलब मतलब ये कि मुझे भी चाय की तलब लग रही है अरे भाई तो तू पहले क्यों नहीं बोला अरे ये? अरे क्या खाक बोलता जेब जो खाली है तारीख कौन सी है आज आपको पता है ना अरे भाई मुझे सब पता है चल, उस सामने वाले होटल में चलते हैं हाँ हाँ। चाय नाश्ते से शायद तेरी चाल में कुछ फुर्ती आ रहा अरे ये भी कोई कहने की बात है मशीन में तेल पेट्रोल हो तो पुरानी से पुरानी मशीन धड़ धड़ा कर चलने अब चलेगा अभी यह बातें बनाता रहेगा ये ये मैं सोच रहा था अब और क्या सोचने लगा तू तो? यही का क्या करूं? अरे यही खड़ा कर दे एक तरफ सड़क पर इसे कौन खाया जाता है हाँ। अलबत्ता मैं अपनी गेंदी फावड़ा साथ लिए चलता हूँ हाँ।, हाँ।, हाँ ये चीजें कोई भी मार सकता है गए वक्त की गलती अब नहीं दोहराऊंगा भाई हाँ। आ, ए, ए, राम हेलो भाई मुकादम जी मैं तो छूटा लाओ आपके वो औजार मुझे दे आ, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं मैं उन्हें आसानी से उस, उठा सकता हूं। आ, आ, चले चलो, आ, चल, चल।, चल। अरे ये 302 का स्टॉप यहाँ आ गया वंडरफुल अजीब बहुत शिकायतें की तब जाकर बस वालों की नींद टूटी है अरे वाह वाह वाह कितनी सहूलियत तो हो गई स्टॉप की यहाँ आ जाने से हाँ। हाँ, हाँ। वरना साहब सुबह चार बजे उठो या पांच बजे दफ्तर तक पहुँचने में कम देर हो जाती हाँ। थी हाँ। अब साहब आदमी आखिर करे तो क्या सही हर जगह जनाब आपसे पहले लाइन तैयार तैयार संडास के लिए लाइन नहाने के लिए घर में लाइन बस के लिए देखो तो वहाँ ये लंबी लाइन आदमी आखिर दफ्तर वक्त पर पहुंचे तो कैसे और अफसरों की गालियों से बचे तो कैसे लेकिन साहब अब ये स्टॉप यहाँ आ गया और लाइन भी नहीं है आज तो वक्त पर दफ्तर पहुंची जाओगे एक्सक्यूज मी ये तीन सौ दो का स्टॉप है ना जी आप पढ़े लिखे आदमी नजर आते हैं अच्छा। नंबर साफ लिखा है वो तो मैं देख रहा हूं जी मगर ये स्टॉप इधर कब से आ गया इससे तुम्हें क्या मतलब है क्या मतलब? अब आ गया है ना आ, बस ठीक है आ, मगर नहीं साहब तुम लोगों की किट किट बंद ना होगी यहाँ स्टॉप नहीं था तब भी किट किट थी किट -किट। अब स्टॉप आ गया है तब भी किट किट शुरू है किट किट क्या बात कही है आपने किट किट धुम किट तक धुम किट तक किट तक होली आई रे कना ब्रज आई रेकना ब्रज आज मुझे दरअसल देर हो गई है अभी टेक है ना आकाशवाणी पर कबाएगी जी बस भाई मैं भी तुम जैसा मुसाफिर हूँ अच्छा। कोई बस कंडक्टर नहीं है वो तो हम समझ गया जी वा वा वा वा वा वा रोजाना हम आप तक चलकर आते थे आज आप खुद चलकर कर तशरीफ ले बड़ी जरा नवाजी है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देख मगर सवाल ये है कि ये हजरत मेरा मतलब ये बस स्टाफ साहब यहाँ तशरीफ लाए कैसे उये, सुन, उये, उये, सुन। हम बताता हूँ बता ए स्टाफ चलकर यहाँ नहीं आया अच्छा पूछ क्यों क्यों सुन हाँ, हाँ। एक आदमी सड़क पर का लोहे का गोल दरवाजा एक तरफ हटाया अच्छा? और लोहे की चाबी अंदर डालकर जोर से घुमाई हाँ। सारी सड़क उससे घूम गई और उसके साथ आ गया ये सब हमने अपनी अखा से देखा जा, है जा। पर तुम किसी को बताना मत सच्ची बड़ा मजा आएगा अजीब मजा तो आएगा मगर आप इस तरह झूम क्यों रहे हैं टेन थर्टी गया। थी गया तीन सौ दो क्यों नहीं आती अरे बाबा तो लास्ट बस के वाला लगेला नहीं। <laughs> अरे अरे भाई एम करे तू नीट उबर है साला नी? हा? हाथी के मापक झूमता क्या है उबरे नहीं सीधो अरे बाबा ये तो डोलती हुई आए और लगातार डोल ही रहे शायद टाइट हैं <laughs> और है साला कोर्ट का टाइम हो गया बस के बीज अरे आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, अ, आ, अरे बाबा ढक्का मरता है, है। आ, आ, अरे, आ, अजौ <groanly> अरे पन वाको पाको मानस जो उभो हम तो सीधा है, है? पन कमर कुछ तुम आसा खड़ा रहेगा ना तो हम भी फिर ऐसा खड़ा रहेगा पीछे किसी को कुछ फायदा नहीं होगा नहीं। खाली पीली काय को अकड़ कर चलता है, है? सीधा उबारा नहीं सीधा उबारा अब तुमको क्या बोलना चाहिए हमको ऊपर वाले ने टेडा बना के बेचिया <laughs> हो स्टॉप वंडरफुल कितने लकी है हम लकी मे एकदम लकी रोज की अपने बिल्कुल बस के लिए इतनी दूर जाओ रास्ते लड़कों की आवाजा कशी सब ऐसी छुट्टी घर से निकलते बस स्टैंड अच्छी रहेगी आता मेरे अंशा रोजी कटकटल कत के लिए आप लाइन में है क्या यस बिल्कुल तो फिर लाइन में आ जाइये दोहरी लाइन जाने बस कब से नहीं आई बड़ी देर से नहीं आई बस अब बस आने ही वाली रामा न आप तो तरोताजा हो गया ना <laughs> एकदम टाकी फुल हो गया मुग जी आप तो इस्ताप का खम्बा लेकर बस से भी फास्ट डिपो तक पहुंच जाऊंगा अच्छा खबर चलो आदमी भाई बाजू बाजू बाजू बाजू अरे अरे अरे लाइन लाइन कैसा लाइन अरे बाबा लाइन में नहीं है लाइन में नहीं लगता हमारे को ये स्टॉप उठाने का है अरे, अरे, अरे को उठाता है खून पसीना एक किया है कई जोड़ी जूते चप्पल घिसे है तब जाके ये स्टॉप करता है भाई हम नहीं तुम करता है पिएला है अरे भाई अभी तक रात की उतरी नहीं क्या <daughter soulcat> अरे अरे अरे, अरे, अरे कमाल है। ये तो, तो उठा रहा है जैसे इसके बाप कमाल है। हमारा बाप करना नहीं क्या हमने गलत कुछ नहीं कहा हम फिर बोलते हमारा बाप करना नहीं बाप तो दुमान हाथ में लगा के देगा समझा क्या? अरे भाई आज तो तुम्हारी बात एकदम सौ टक्का बराबर अच्छा पर तुम्हें आ खाम केम लाई चाले क्या मर जा क्यों ले जाते हो तुमसे हमारा सुख नहीं देखा जाता क्या आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। अरे पंच तेला कुठे ने मे बाबा गोडाउन वाह कमाल है। अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम मैं पूछता हूं। अभी लगा लगा स्टॉप ले काहे को जाते हो इसलिए ले जाते हैं कि साहब का हुक्म है अरे बाहर है तेरा साहब ये स्टाफ यहाँ से नहीं जाएंगा नहीं जाएगा नहीं जाएंगा जान की खैर चाहते हो तो चलते बने हो रही है तुम लोग पागल हो गए हो क्या अरे बाबा ये स्टॉप नहीं है ये कैंसिल केले स्टॉप का खम्बा है हम लोग इसे गोडाउन में रखने के लिए डिप्पो ले जा रहे थे बीच में यहाँ चाय पानी के लिए रुके तो ये खम्बा यहाँ खड़ा कर दिया था चल उठा रे नाम दे तेरे की अरे मारी ना क्यों चाला है हाय हाय अपन भी खलास भैया अब क्या खाक टेक बजा सकूँगा आपने सुना श्रीनिवास जोशी का लिखा ये प्रसन्न कलाकार थे ब्रिजभूषण सहनी प्रेम श्रीवास्तव राम सिंह नीरज विजय वर्मा एस सी माखेजा अरुण बख्शी प्रमोद टिल्लू अजय कश्मीरी ब्रिजेंद्र मोहन अनुराधा शर्मा और कुमारी परवीस प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर